न उपनिषद द्वितीय खंड कष्टा खलु सूर नर तीय प्रेतादीस संसार दुखबहुलु प्राणीनिकायस जन्म जरा मरण रोगादी संप्राति अतः सांसारिक दुखों से परिपूर्ण सूरनर पशु प्रेत आदि प्राणियों के बीच अज्ञान के कारण जन्म वार्धक्य मृत्यु रोग आदि की प्राप्ति निश्चय ही परम कष्टायी है इस कारण इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महती विनष्टि भूतेषु भूतेसु विचिधीरा प्रीतस्मादी भावार्थ यदि इसी जीवन में आत्मा ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है और यदि नहीं जाना तो बहुत बड़ी हानि है विवेकी गण प्रत्येक प्राणी में ब्रह्म को अनुभव करके इस मैं मेरा रूप लोक से जाकर देहांत के बाद अमर मुक्त हो जाते हैं हाष्य इह एव चेत मनुष्य अधिकृत समर्थ सन यदि अवेदीद आत्मा यथोक्त लक्षण विदितान यथोक्न प्रकारेण अथ तदा सत्य मनुष्य जन्मनि अस्मिन् अस्टिशो अर्थवत्ता वा वा सद्धावो वा सत्यम विद्यते न इह अवेदित इति न अवेदीत इह जीवन चेत अधिकृतः अवेदित न विद्वा तदा महती दीर्घा हि विनाशन जन्म जरा मरना प्रबंध अविच्छेद लक्षणा संसार गति ही यदि किसी मनुष्य ने अधिकारी तथा समर्थ होकर यह लोक में ही पूर्वोक्त स्रोत्र का स्रोत्र लक्षण वाले आत्मा को पूर्वोक्त प्रकार से प्रत्येक बोधवृत्ति के द्वारा उसके पीछे स्थित ब्रह्म विदित हो रहा है जान लिया है तब तो सत्य अर्थात इस मनुष्य जीवन में अविनाशी सार्थकता या सत्ता या परमार्थता या सत्य रहता है और यदि अधिकारी होकर भी जीवित रहते ही उसे नहीं जाना तब उसके लिए दीर्घ अर्थात अनंत काल के लिए विनाश अर्थात जन्म वार्धक्य मृत्यु आदि के निरंतर प्रवाह रूप संसार गति आवागमन की प्राप्ति होती है तस्मा एवं गुण दोषो विजानत विजानंतः ब्राह्मण भूतेसु भूतेसु सर्वूतेसु स्वरेशु चरषु चेकम आत्मतव ब्रह्म विचि विजाए मम अहम् प्रेत व्यावृत्य अस्मात् भावक्षणस्मा उपरम्य सर्वात्मक अद्वैत आपन्ना सत अमृता ब्रह्मीर्थ सो हई तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्म अतः ज्ञानी सभी स्थावर तथा जंगम प्राणियों में एकमात्र आत्मतूपी ब्रह्म को जानकर अर्थात करके अहम् मम भाव वाले अविद्या रूप इस लोक से प्रेत्य अर्थात निवृत्त होकर सबके भीतर एक ही आत्मा विराजमान है इस अद्वैत की अनुभूति करके ब्रह्म ही हो जाते हैं ऐसा तात्पर्य है श्रुति में भी कहा है जो कोई उस परब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म ही हो जाता है